श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनसठ अट्ठाईस नवंबर अट्ठारह ब्रह्म और शक्ति अभेद नरदिला सिद्ध और साधक में भेद अब केशव ने उच्च स्वर से कहा मैं आया मैं आया यह कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण का बायां हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे श्री राम कृष्ण भावा भी पूरे मतवाले हो गए हैं आप ये है आप कितनी ही बातें कर रहे हैं